अंत में उस परमात्मा को भी प्राप्त करता है रसों का रस अमृतों का अमृत उसको वो प्राप्त करता है तो ये प्रशंसा के रूप में वर्णन किया गया पिछले पाठ में से इसमें से किन्ही को पूछना हो तो पूछ सकते बोली पृष्ठ संख्या तीन सौ चौरासी हाँ श्लोक संख्या उसमें एक हाँ जो दूसरी पंक्ति है जी रेवा जीव तिर अंतरिक्ष अपुपो इसका जी आदित्य ब्रह्मचारी के प्रति जो आपने घटाया था इस वाक्य को तो कैसे घटाया था एक बार आदित्य ब्रह्मचारी के लिए नहीं सीधे सीधे लेकिन ये जो सूर्य हमें दिखाई दे रहा है ये प्रशंसा के रूप में है उसका आधार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 दूसरे भी विकल्प होते हैं अपवाद को बहुत छोड़ दीजिए नहीं तो खाना पीना तो होता ही है सबका सामान्य है लेकिन देवता लोग ना खाते हैं ना पीते हैं तो फिर कैसे कैसे वो रहते हैं तो तदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्तियंती उस अमृत को देख करके ही वो तृप्त हो जाते हैं, उसको देख करके ही तृप्त हो जाते हैं अमृत को जिस अमृत को इन्होंने पाया है ये प्रथम स्तर का अमृत 24 वर्ष तक अध्ययन आदि करके जो पाया है उससे उसी अमृत को देख करके वो तृप्त हो जाते हैं। अब देखिए दो शब्द हैं यहां पर एक तो है अष्नंती और पिबंती ये तो खाने और पीने के अर्थ में है और फिर आगे है तृप्यंती तो अगर पहले वाला लें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 इस अमृत को देख करके तृप्त होता है खाने पीने को अपना लक्ष्य नहीं मनाता बनाता इसलिए कहते हैं वो खात, ना खाते हैं ना पीते हैं खाने पीने में रसी नहीं लिया तो क्या खाया और क्या पिया उस भाषा में आप देखिए आप इसको तो नवई देवा अश्नंती न पिभंती ये वाक्य बार बार आएगा आगे बार बार आएगा पांच जगह आएगा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 प्रथम स्तर का है इसको पाकर करके वो तृप्त होता है इसी में उसकी तृप्ति है यही उसका लक्ष्य बन जाता है अर्थात भोगों से खान पान से ऊपर उठ जाता है खान पान तो प्रतीक है बाकी सारे भोगों का खाओ पियो और मौज करो या ऐश करो तीन ही तो चीजें करते हैं खाओ पियो और मौज करो ईट ड्रिंक and be मैरी खुश हो जाओ बी मैरी हाँ वही बोला मैंने रावण ने भी सीता को यही कहा था उसमें आता है भूंश्व पिबस्व रमस्व भूंगश्व खूब खाओ पिबस्व पियो रमस्व रमण करो सुख भोगो आनंद भोगो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी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 इसी को देख देख के तृप्त हो जाते हैं उधर इच्छा ही नहीं करती उनके आगे ते एव रूपम अभि ये देव इसी रूप में प्रविष्ट करते हैं इसी आनंद में इसी में प्रवेश करते हैं इसी में जाते रहते हैं और एतस्मात उत्यंती एतस्मात रूपात् उत्यंती और इसी से ऊपर उड़ जाते हैं पहले इसी में जाते हैं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 तो कहा सवत आदित्य है पुरस्ताद उदयता पश्चात अस्तमेता जब तक ये आदित्य ऊपर सूर, सूर्य पूर्व से उग, उगेगा उगता है और नष्ट होता है छुपता है पश्चिम में वहां तक ये तो है ही ये तो वसुओं में भी था लेकिन इससे द्विस्तावत लेकिन उससे भी दुगना उससे दुगना आनंद इसका है दुगनी देर अमृत में रहता है कब तक तावत द्विस्तावत दक्षिणत ता,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 अथ यद तृतीयम अमृतम अब जो तीसरा अमृत है तद आदित्य उपजीवंती आदित्य देवता उस उसका उपजीवन करते हैं उसका सेवन करते हैं उसके आश्रित रहते हैं कैसे वरुणे न मुखे ना वरुण मुख से करते हैं ये और ऊंचा हो गया वरुण के रूप से फिर वही पंक्ति है न वही देवा अश्नती न पिबंती ये तदेव अमृतम दृष्टि ये लक्षण तो सब जगह घटेगा वसु से लेकर के और आगे तक के वसु रुत्र और अब ये आदित्य आगे ते एतदेव रूपम अभिसंबिशंति ए तस्मात रूपात उद्यंती इसी में वो प्रवेश करते हैं रहते हैं और इसी से ऊपर उठते वही की वही बात है इसके अतिरिक्त तो और कहीं नहीं जाते और कोई उनका विषय नहीं होता जाना है तो इसी में जाएंगे निकलेंगे तो इसी से निकलेंगे उठेंगे तो इसी में सब कुछ इसी में हो जाता है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 तो कैसे होता है द्विस्तावत तो पश्चात उदयता पुरस्तात्त अस्तमेता आदित्या नाम एवं तावत आधिपत्यम स्वराज्यम परियेता आदित्य का जितना स्वराज्य होता है उसको वो प्राप्त करता है अब इसने पश्चिम से उदय होना और पूर्व में अस्त होना बताया होता नहीं है लेकिन एक कथा नहीं इसको सूर्य को लेकर समझा रहे हैं तो उसको अलग अलग रूपों में बताते जा रहे हैं कल्पना के अंदर समय दुगना होता जा रहा है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 नहीं तो एक स्थिति आ जाती है कि बस अब नहीं पढ़ना है। बहुत हो गया पढ़ना जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे क्या जिंदगी भर ज्ञान को प्राप्त करते रहेंगे क्या बहुत हो गया छोड़ो तो लेकिन ये बता रहे हैं कि क्रमशः ऊपर ऊपर जाता जाएगा तो मनुष्य है ही जानवान प्राणी जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा जितना अधिक जानता जाएगा उतना उतना वो ऊंचा चला जाएगा उसका यह भी मतलब नहीं है कि केवल जान जान रहा है और कुछ कर नहीं रहा है तो भी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 कैसे सोमे न मुखे ना सोम मुख से चलाते सौम्य अति हो जाते न वही देवाशनती न पिवंती ए तदेव अमृतम दृष्टवा ये वही वैसा का वैसे ही सब जगह तो संसारिक भोगों पे उनका ध्यान नहीं जाएगा वो छोड़ देंगे उसके उनके लिए कोई मतलब ही नहीं होता फर्क ही नहीं पड़ता है उनको वो मिले न मिले कम मिले ज्यादा मिले उनको फर्क नहीं पड़ता है उसको ठीक है जैसा मिल गया मिल गया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 साध्य नाम आता है वेद के अंदर भी तो साध्य के बहुत सारे अर्थ होते हैं कि जो साधन के योग्य हैं या जिनको अन्य लोग विद्या के लिए साधन करते हैं अपनाते हैं जिसको प्राप्त करते हैं अन्य ही विद्यार्थम संसयी तुम्हारा साधन साध्या कृत साधना जिन्होंने साधन कर लिए हैं सारे इत्यादि महर्षि ने अर्थ किए इसके वेतभाष्य में तो जो साध्य देवता होते हैं उनको और इनका मुख क्या होता है तो कहा ब्रह्मणा मुखे ना ये जो अमृत को ब्रह्म के मुख से भ्रमणा मुखे ना न वही देवाशनती न पिबंती एतदेव ब्रह्म के मुख से अभी मनुष्य के मुख से नहीं करते ये जो सारे के सारे हैं इनका मुख दूसरा ही बन जाता है दूसरी चीजें खाते हैं दूसरी चीजें लेते हैं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 ग्यारहवा खंड देखिए अथ तथा ऊर्ध्व उदैत्य नहीं उदयता न अस्तमेता अथ तथा ऊर्ध्व उदैत्य उससे भी ऊपर कोई चला जाए अब पांचवें से भी ऊपर तो ना तो वो उसके लिए उदय होता है और ना उसके लिए अस्त होता है एकला एवं मध्ये स्थाता तदैषा श्लोका वो एक ही अकेला मध्य में स्थित होता है मुख्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है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 यानी इस कार्य जगत से परे चला गया उसको सूर्योदय और सूर्यास्त का कुछ अंतर ही नहीं है तो देवास्तेन अहम सत्य न मा विराधिशी ब्रह्मणा हे देवो मैं उस सत्य से दूर ना हो। न तेनाहम सत्य न मा विराधिशी मैं उससे दूर ना हो जाऊं मैं उसका विरोध नहीं करूं उसके विरुद्ध ना हो जाऊं सत्य न और फिर ब्रह्मणा आई उस ब्रह्म से वो ब्रह्म है वो सत्य है उससे मैं दूर ना हो जाऊं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 सूर्य उगता ही नहीं है उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब ये जो ब्रह्मोपनिषति कैसे पहुंची उसके लिए कुछ इतिहास यहां पर बताया तो तथय तत् ब्रह्मा प्रजापत उवाच, ये जो ब्रह्मोपनिषति जो हमने यहां सुनाई है ये ब्रह्मा ने प्रजापति के लिए कही थी ब्रह्मा चारों वेदों का जाता परमात्मा अर्थ ले सकते हैं चाहे उसने प्रजापति को कहा प्रजापतिर्मान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 पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए ब्रह्म का कथन किया इसी ब्रह्मोपनिषद का कथन किया इस रहस्य को बताया कौन था ये उद्दालक आए उद्दालक उसका नाम था अरुणय जो कि अरुण का पुत्र था उद्दालक उसका नाम बताया तो पिता ने उसको ब्रह्म को कहा अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए ज्येष्ठ पुत्र का मतलब यहाँ पर श्रेष्ठ पुत्र अर्थ लेना चाहिए एक ज्येष्ठ पुत्र का मतलब है आयु की दृष्टि से जो बड़ा है पहला पुत्र है ज्येष्ठ पुत्र है बड़ा पुत्र है ज्येष्ठ भराता है सबसे बड़ा पुत्र है तो उसने अपने बड़े पुत्र को ये बात कही तो ज्येष्ठ का मतलब हम अच्छा प्रशस् अच्छा श्रेष्ठ अर्थ लेते हुए कर सकते हैं कि उसने अपने श्रेष्ठ पुत्र को इस विद्या को दिया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 तो इदम वा वह तत् ज्येष्ठा पिता ब्रह्म या प्रणय वा अंतेवासी ने या तो अपने पुत्र को दे श्रेष्ठ को और नहीं तो अपने श्रेष्ठ अंत्यवासी को दे जो झुका हुआ है उसी को दे हर किसी को ना दे गुप्त रखे उसको आगे और इसकी महत्ता बताई जा रही है इस विद्या की ब्रह्मोपनिषद की तो न अन्यस्मी कस्मई चन किसी भी दूसरे को ना दे न अन्यस्मयी कस्ई कस्मई चना किसी भी दूसरे के लिए ना दे इसको इस तरह का है उसको दे उसके अतिरिक्त किसी को ना दे और साथ में बात जोड़ी जा रही है यद्यपि असमय यद्यपि उसके लिए इमाम अदभी परिगृहिताम धनस्य पूर्णाम इस जल से घिरी हुई यानी समुद्र से घिरी हुई जो भूमि है धन संपत्ति है पूरी की पूरी को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 है अन्य चीजों का महत्व इससे बढ़कर के ना मान ले वो क्योंकि हम देते तो तब है ना जो कोई चीज लेते हैं हम उससे लाभ समझते हैं उस अच्छी चीज लेकर के दे देते हैं। तभी तो देते हैं क्या कि इतना दे दे तो भी नहीं दे हम अपनी आंख दे सकते हैं दूसरों को कितने धन से सबके लिए अलग अलग सीमा हो सकती है कोई एक लाख में भी दे सकता है कोई एक करोड़ में दे सकता है एक गुर्दा दे सकता है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 ये संसार कितना भी सुखदाई हो कितना भी बड़ा हो उससे ये बहुत बढ़कर के है तो उसके बदले में ना दे देखिए दो दृष्टि से हम देख सकते हैं एक तो कि पैसे के लालच में आकर के इसको ना दे इसका पैसे से विक्रय कभी ना करें कोई पैसे दे रहा है और इसलिए बताने लग जाए वो कि पैसे दे रहा है इसलिए मैं बता दूं ऐसा कभी नहीं करे इसके महत्व को हमेशा दूसरा वैसे देना ये ऐसी तो है नहीं विद्या कि किसी को दे दी है तो बस अब दूसरे के पास ही चली जाएगी हमारे पास नहीं रहेगी विद्या तो ऐसी होती नहीं है और देने से और बढ़ती है और देने से हमारे पास खर्च होती नहीं है लेकिन एक समझने के लिए कहा जा रहा है ये अमूल्य चीज है अगर इसकी अदल हो सकती कल्पना में जाकर देखिए अगर अदल हो सकती तो भी इस सारी धरती को लेके भी ना दे ये तात्पर्य दिया नहीं जा सकता असंभव है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 हम उसको वैसे अनुभव नहीं कर सकते लेकिन इनके निर्देश तो हमें प्राप्त हो ही जाते उससे बढ़कर के कोई चीज है उससे भी बढ़कर के इस कोई चीज है ये संसार छूट नहीं रहा है ये सब कुछ छूट गया फिर क्या रहेगा हमारे पास इससे बढ़ के चीज वहां पर मिलने वाली है उस सबका यहां पर वर्णन किया गया ये ब्रह्मोपनिषद है और ये जो अंतिम चीज है पांचवीं पांचवी से भी बढ़ के छठी ये ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है नीचे नीचे ज्ञान की स्थिति वसु रुद्र आदित्य इत्यादि जो आगे ऊपर ऊपर बताए